कल चल रही थी न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं मानते ऐसा नहीं है कहते तो वहां से छूटने की कोशिश करता है दर्शन में कहते हैं हम लोगों को संसार से जल्द वैसे ही सोचते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसमें जो सुख मिलता है इससे लाखों गुना ऊंचा सुख मोक्ष में मिलता है घटिया सुख से छुड़वा देंगे और पचासों तरह के दुखेंगे मोक्ष का फिर इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए ऋषियों की बात समझनी चाहिए वो हमारे हित की बात कहते हैं सूत्र में सत्तावन बोलिए बाधना अनिवृत्तेर वेद यत क्षण दोषात अप्रतिषेध अध्याय का पहला आनिक सूत्र सत्तावन एक सत्तावन ये सूत्र है। बताते हैं बाधना अनिवृत्तेमे बहुत सारी बाधाएं आती हैं और वो एक दूसरी नई नई तीसरी नई चौथी नई पांचवी नई आती रहती हैं। देख आती रहती है कभी कोई कभी कोई रहती है जो हमने सोची भी नहीं थी कभी कल्पना भी नहीं की थी की कोशिश करते हैं दो और आ जाते हैं फिर उन दो को दूर करते हैं तीन चार और नए आ जाते हैं तो ये दुखों का इतना होने से वेदयता सच जानता है ऐसा मानता है क्या है भौतिक चैली जाते थे फिर धीरे धूप के स्कूटर हो जाए तो अच्छा है क्योंकि कई कई सेठ स्कूटर पे जाते हैं वो बड़े मजे रहो हाथ घुमाते रहो फटाफट पहुंच जाते हैं ये तो बहुत अच्छी सुविधा है तो अच्छा है फिर नहीं इसका नाम है परियण दोष रहती है वो खत्म ही नहीं होती एक इच्छा पूरी हो दूसरी तैयार हो जाती है दूसरी पूरी होती है तीसरी अगली तैयार रहती है तो इच्छाएं व्यक्ति को सत्य होती हैं जो पूरी नहीं होती बहुत जोर लगाते रहते हैं फिर भी पूरी नहीं होती और कुछ इच्छाएं इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी हो रही किसी ने काम अटका दिया <laughs> फिर और समस्या सारे वो बिचारे सह नहीं पाते देखकर कर खते वो बीच में भी अटक जाता है बड़ी मुश्किल से पूरा होता है जाता है फिर कोई छीन ले जाता है फिर वो छीन लिए किसी ने फिर दुखी हो ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं क्योंकि हमें भौतिक सुख की इच्छा है इसलिए इच्छा होती है भौतिक सुख की उसको ये चीजें परेशान करती है परेशानी आती है और जो जीवन रक्षा के लिए वस्तुओं का प्रयोग करता है का लक्ष्य नहीं है भाई काम करना है तो साधन तो चाहिए बिना साधन के तो अब यहां से अहमदाबाद कैसे जाएंगे पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा कब पहुंचेंगे पैदल जाएगा कुछ और काम करेंगे तो अहमदाबाद करनी है इसलिए हमको जल्दी पहुंचना है ताकि दूसरों की सेवा कर सके तो हम अधिक से अधिक दूसरों की सेवा कर सके एक तो ये प्रयोजन होता है इस भारत चाहे ट्रेन में जाए या फ्लाइट में जाए कैसे भी जाए व्यक्ति सोचता है कि काम तो करना ही है पर कार्य तो फिर दुखी हो जाएगा तो वो के लिए भी और अपना सुख लेने के लिए भी मलाई खाओ मक्खन खाओ मिठाई खाओ कार में बैठो ट्रेन में जाओ फ्लाइट में जाओ सारे काम है बंधन भी हमारे हाथ में मुक्ति भी हमारे हाथ में है। और कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं हम बंधन वाला काम करें या मुक्ति वाला करें यदा काम समृद्ध थे एनम अपर काम करने वाले व्यक्ति को जो कामना करता है मुझे समृद्ध जब उसकी कामना पूरी हो जाती है पहले तो मारुति खरीदते हैं छोटी कार है सस्ती कार है बढ़िया कार है जुड़ते जाते हैं साथ साथ आपको जितना ज्यादा इच्छाएं हैं उतना ज्यादा धन चाहिए उतना ज्यादा धन कोई ईमानदारी से तो मिलता नहीं उसमें फिर बीस तरह के पापड़ बेलने सुख की कामना मत करो यदि सुख की कामना आपकी पूरी हो गई तो और उसका रास्ता कल बताया ही था मिल गया तो तो कोई बात नहीं हुआ तो ना सही उसमें सुख नहीं लेना कल बताया था ना नीचे नीचे फिर आप सुख लेने लग जाए आप यो सोचें दूसरे को क्या पता नहीं पता आपको तो पता है आपको तो पता चलता है और ईश्वर को भी पता चलता है कि यह सुख ले रहा है कि नहीं ले रहा है सुख लेंगे तो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा ताप दुख नहीं छोड़ेगा ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको तो पता चलता है कि मैं सुख ले रहा हूँ भट्टी के पास बैठे और गर्मी नहीं लगे लेते रोकना अलग बात है शारीरिक दुख को पूरा नहीं रोक सकते उतना सामर्थ्य नहीं होता कमजोरी बढ़ेगी बिस्तर पर लेटना पड़ेगा अब वो कितना हुआ है तो शरीर के जो नियम है उसका पालन उसको करना पड़ता है नहीं चिल्लाएगा नहीं हाई हाई नहीं मचाएगा शोर नहीं मचाएगा जैसे लोग थोड़ा सा दुख आता अरे जल्दी करो डॉक्टर को बुलाओ यार तुम क्या करते हो सोते रहते हो बात नहीं सुनते एक घंटे से चिल्लाएगा चिल आम आदमी तो ऐसे चिल्लाएगा और वो योगी व्यक्ति क्या कहेगा वो कहेगा भाई क्या बात है डॉक्टर को बुलाया क्या नहीं बुलाया नहीं हो नहीं करेगा जैसे आम आदमी रोने बैठ जाता है तो को भी एक घंटा बना के बोलेगा जी। हाँ जी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा उसकी भी सीमा होती है एक सीमा तक सहन करेंगे इसका ये नहीं होता कि अपना स्वाभिमान बेच डालो को तो थोड़ा थोड़ा सहन करो एक सीमा आता ही आती है जब तक तो, तब तक तो नमस्ते करो छोड़ दो छुट्टी जाओ हम तुमसे बात नहीं करते बस यहां तक करना मराला नहीं लेना उसने दो तो नहीं आता वो कोई आदमी थोड़ी और तो किसको कहते हैं क्रोध किस, कितने प्रकार का होता है क्रोध आना चाहिए किस तरह का नहीं आना चाहिए वो भी तो विचार करना है एक आदमी हमको गाली दे और हमें कोई होती मनो हमारी मां को गाली दे हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होती तो हम इंसान है क्या है एक पहलवान एक कमजोर हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो हम इंसान है क्या क्या हम जिंदा है हम तो मरे हुए हैं ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है दूसरे पर आदमी 25-50 इकट्ठे करो फिर इकट्ठे करो फिर सामर्थ्य बढ़ाओ गरीब आदमी और वो पीटता कोई इंसानियत है आज उसको पीट रहा है कल तुम्हें तब भी तो अपनी रक्षा के लिए कुछ हाथ पैर मारोगे अपने लिए मारोगे तो उसके लिए क्यों नहीं मारते वो इंसान नहीं है जो अपने जैसा सुख दुख दूसरे का नहीं समझता पढ़ लो सत्याप्रकाश में लिखा है पहला और अंतिम सिद्धांत है न्याय दोहराइए इस धरती पे न्याय चलेगा दुनिया सुख से जीएगी रखेगा कोई वाणी से बोलेगा कोई पत्थर उठाएगा सर फोड़ेगा कुछ तो होगा अगर कुछ भी नहीं हो रहा मन में भी प्रतिक्रिया नहीं है वाणी में भी नहीं है शरीर में भी नहीं है फिर या तो वो पागल आदमी है या मरा हुआ अगर अन्याय देखकर कुछ तो या तो हम मेंटल केस है आदमी मेंटल पेशेंट्स हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है या मरे हुए हैं आत्मा बिल्कुल मरी हुई दम है दमी नहीं है आवाज भी नहीं उठाते जो सांस लेना इसका नाम क्या है सांस। जीना अलग चीज है दुनिया सांस ले रही जी थोड़ी रही इसको जीना नहीं कहते ब्राह्मण क्षत्रिय का वाला काम करेगा तो गड़बड़ क्षत्रिय ब्राह्मण वाला काम करेगा तो गड़बड़ है अपनी अपनी फील्ड का काम करो अगर मैनेजर का काम का करेगा तो, तो काम भी बिगाड़ देगा और मैनेजर वो मैनेजर वाला काम करेगा का वो चपरासी वाला क्यों करेगा वो क्लर्क वाला काम क्यों करेगा स्वार्थी कोई नहीं बोलता झूठ के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा अपराधी जितने ब्राह्मण देख रहे हैं गड़बड़ हो रही है फिर भी चुप बैठे ये सब अन्यायकारी के पोषक पोषक है इनको सबको दंड मिलेगा ऐसे ही राजा लोग हैं वो अन्याय कर रहे हैं और किए जा रहे हैं किए जाए एक व्यक्ति तर्क देता है तो दूसरे ने अपनी बुद्धि पे ताला क्यों लगा रखा है वो भी अपना तर्क उठाए तर्क से देना चाहिए ठीक है भाई ब्राह्मण का काम ये है तो तुम ब्राह्मण वाला ही करो करो ब्राह्मण का काम है तलवार उठाना नहीं है बंदूक उठाना नहीं है ब्राह्मण उठाना तो है जबान चलाना तो है ब्राह्मण का काम जो जबान चलाए कुछ चलाओ बंदूक चलाएगा तुम जब सभी नहीं चलाते थला मार के बैठे क्या ब्राह्मण हुआ वो कोई ब्राह्मण है जो अन्याय ले <laughs> जवाब देंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला बस था था कि पहले वैसे बहुत सारी रैली क्यों की उसके बाद अन्ना हजारे ने रैली क्यों की कभी और लोग भी करेंगे वो चुप बैठेंगे ऐसा करने से कुछ होता है होती है तो वो परिणाम आएगा जो हम चाहते हैं आया नहीं सवाल तो ये है सवाल ये नहीं है कि कि में थे थे। बाहर सवाल तो है रिजल्ट आया कि नहीं आया? कुछ करने से ही तो आया ना रिजल्ट आएगा दस साल के बाद आएगा बीस साल पचास साल बाद आएगा आएगा जरूर कुछ करने से ही आएगा आलसी बन गए देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध कब शुरू हुआ भौतिक शक्ति हो और झूठ हो तो उसकी जीत नहीं होती अगर फिजिकल ताकत दोनों की है। शक्ति दोनों की है। तो बहार की, तो की ताकत भी काम नहीं करती अंदर ताकत होती है तो बहार की ताकत भी काम करती है इसलिए सत्य जीतता है वैसा वैसा लिखकर दिखाओ एक घी बेचने वाला दुकान पर बीच में मिलावट करता हो तो वो दुकान पर ये लिखे कि यहाँ बीस परसेंट मिलावटी घी मिलता है फिर बेच के दिखाओ सौ परसेंट और मिलावट करता है बीस परसेंट तो उसका दुकान चलती है उसका धंधा चलता है वो सच के नाम पर चल रहा जो झूठ बोल रहा हूं फिर जीत के दिखाए केस तो कभी कहता मैं सच बोल रहा हूं चाहे वो बीस झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ क्यों आए <laughs> रहना है कि अपनी ताकत जमा करो संगठन बनाओ और दुष्टों से टकराओ करो हाथ भगवान ने बुद्धि दी किस दी इसीलिए तो दी कि अपनी रक्षा स्वयं करना जाता है कभी -कभी। उसको वो जीता नहीं है अभी पहलवान के बाईस नंबर दूसरे के पंद्रह तो मिनट के बाद एक पहलवान जीत रहा है अभी उसके बाईस रंग हो गए और दूसरे के पंद्रह है क्या आप उसी समय डिसीजन कर देंगे कि ये जीत गया हाँ आप निर्णय नहीं कर सकते कौन जीतेगा जीते। अभी तो कुश्ती चालू चला होगा पंद्रह मिनट बाद फैसला नहीं होता बीस मिनट बाद भी फैसला नहीं होता बीस मिनट में कुश्ती का निर्णय नहीं होता तो किसी भी पहलवान को जाएगा फिर हाथ पर बढ़िया चलाएगा बढ़िया दाव लगाएगा वो पंद्रह वाले के बता से इस दुनिया के अंदर जो लोगों के व्यवहार चलते तो बताया था महर्षि मनु ने में उसकी वृद्धि होती है जड़ सहित खत्म हो जाएगा अंत में यह तो जीतेगा जो सत्य पर अभी उसका एक रक्षक और बैठा है जो शारीरिक रूप से कम से रक्षक ईश्वर वो लोग भूल जाते हैं भौतिक दृष्टि से आपको पता है उसका उसका रक्षा जिस पक्ष में बता। वो हारेगा कभी तो मैं कह रहा हूं। दे, दे दे के अभी केस खत्म नहीं हुआ अभी कुश्ती खत्म अभी तो 20 मिनट हुए अभी अगला जन्म आएगा 10 मिनट वहां है बाकी अगले जन्म में देखना वो कुत्ता बनेगा सुअर बनेगा जो आज पीट रहा है तो आपकी दृष्टि में आपको देखना नहीं आता आप समझते हैं बस मर गया तो मर गया बात खत्म हो गई यही तो आपकी भूल है आपको पुनर्जन्म समझ में नहीं आया भोगना पड़ेगा इसीलिए तो सांख्य दर्शन ने लिखा था तीन दुखों से छूटना मनुष्य का लक्ष्य है न्याय होने की गारंटी नहीं है अन्याय की गारंटी पक्की है इस दुनिया में <laughs> कोई गारंटी नहीं है अन्याय की गारंटी पक्की अन्याय जरूर होगा क्योंकि अन्याय करने वाले लाखों करोड़ों बैठे और वो सारे मूर्ख स्वार्थी अज्ञानी लोग हैं वो क्या न्याय करेंगे जानते ही नहीं न्याय को जो न्याय को समझते क्या करेगा वो तो अन्याय तो करेगा अन्याय की तो गारंटी है इस बात को नहीं समझते वो सारे दिन दुखी रहते हैं कि साहब देखो हमारे साथ आपके साथ अन्याय हो रहा है ये तो स्वाभाविक है जहां चारों और चोर डाकू बेईमान बैठे हैं तो वहां अन्याय होना स्वाभाविक है वो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है तो चारों और स्वार्थी लोग हैं और अविद्या होता है और ये खूब भरे पड़े हैं। इसलिए अन्याय तो होगा उसकी तो ज्ञान तो मिलेगा जो ईश्वर का आदेश मानता है जिसको ईश्वर समझ में उस व्यक्ति से आपको न्याय मिलेगा और वो पांच पच्चीस पचास कार्य तो अभी कुछ निषेत तो आवतः सखा आज के था व्यक्ति को तो अन्याय नहीं करेगा उसकोर है, पर ईश्वर इसके साथ है क्या मैं ईश्वर से भी जीत जीत सकता हूं सारे कारण वो सारे कारण दो ही चीजों में आ जाएंगे अविद्या और स्वार्थ कितने भी दस कारण मना लो वो तो व्याख्या करने की बात करेंगे तो दो ही कारण बनेंगे अंत में अविद्या और स्वार्थ इस दुनिया में अन्याय होता है अन्याय होगा यहां दुख होगा उस दुख को देखो और फटाफट यहां से छूट सोचो यहां बंगले कोठियां कार खरीदने की बात मत सोचोगे परग्री है सुखी सर्वत पढ़ा था नहीं सूत्र जाएगी वो दुख देगी और ये पूरी नहीं हुई तो ये दुख देगी वो तो सारा जीवन दुखी रहता है और इस श्लोक के बाद तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती इतना धन दे दो तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती उतना तो थोड़ा जितना दो उतना तो तो ही थोड़ा पूरी धन चांद पर देखेगा अब वहां कब्जा करेंगे मंगल पे अभी आते थे थे उस बोर्ड को पढ़ते थे कि इस कब्र के नीचे बहुत सारा खजाना है चले गए किसी ने हिम्मत नहीं की तो एक दिन राजा आया ये, उन्होंने खोदा खजाना तो मिला नहीं एक पत्थर मिला इतना मोटा और उसके ऊपर लिखा था क्या तुम मनुष्य हो तो भी नहीं छोड़ा उनको मरने के बाद भी उनकी लाशें खोद खोद के पैसे जमा करते हो क्या तुम इंसान हो उसको उपदेश यही था कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है फिर भी तुम्हारा मन नहीं बता बेचारे सामान्य लोग आके चले गए उन्होंने इतना लोभ नहीं दिखाया और लोभ किसने दिखाया राजा ने इसका मतलब सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है ऐसी एक और घटना भी थी एक ऐसा हमारे जैसा कोई साधु फक्ता था जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे सीधे साधे कपड़े पहन गए आगे जो राजा था उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई हमारे अंदर एक अच्छा विचार जागा क्या चारों तरफ सैनिकों से कहा ढूंढ कर लाओ जो दुनिया में सबसे गरीब आदमी हो उसको पकड़ लो गरीब जो मिले उसको पकड़ लाओ तो वो सारे सैनिक से ढूंढ रहे थे तो वो साधु के पास पहुंच गए घूमते घूमते गए अरे क्यों बुलाया तुम चलो बस तुम्हें बुलाया ऐसे नहीं जाएंगे पहले बताओ क्यों हमसे आदेश किया है कि जो गरीब से गरीब आदमी मिले उसको पकड़ लाओ उसने जाओ, जाओ जाओ हम नहीं जाएंगे अरे जाएगा कैसे नहीं राजा का आदेश है पकड़ के ले गए उसको के हो जाएगी तो जबरदस्ती ले गए साधु ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी है हम पकड़ लाए तो पूछा राजा ऐसा लगा भाई इससे ज्यादा गरीब और कौन होगा इसलिए हम ले आए इतनी हिम्मत कर ली सीधा राजा को बोल दिया गरीब मैं नहीं तूने कहा अच्छा ये बताऊ गरीब किसको कहते हैं अमीर किसको कहते हैं गरीब किसको कहते हैं पैसे <laughs> वो तो यही समझता था जिसके पास बहुत पैसे हैं वो कुछ नहीं है वो गरीब है तो साधु ने कहा ये कोई परिवार चाहिए।, चाहिए और चाहिए और चाहिए वो गरीब वो तो सेठ है वो कहाँ गरीब तो गरीब तुम हो तुम्हें और पैसा चाहिए तुम्हें और सेना चाहिए तुम्हें और हीरे चाहिए और सोना चांदी चाहिए मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए मैं तो मुझे इसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं फिर और चांद पे देखेगा फिर मंगल पर देखेगा चल रहा है कई लोग कार्टून में भी कार्टून में भी लिखने लग गए अखबारों में कि भाई जल्दी करो मंगल पे प्लॉट बिक रहे हैं फटाफट एक प्लॉट खरीद लो <laughs> अभी से प्लॉट की बुकिंग शुरू हो गई है <laughs> कोई सुख नहीं है कोई कल्याण नहीं है बस जिन्हें खर्मोपति खर्मोपति सेठ भी देख लियो महादुखी सारे के सारे दुखी पर्यषण दो बाधना अनिवृत्त प्रतिषेधा हम सुख का विरोध नहीं करते हम ये कहते हैं सुख है, है। और बीच बीच में सुख आता है तभी तो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी कामनाएं करता है तो पर उसमें भी ये इच्छा हो कि मैं इतने शास्त्र पढ़ लूं और इतने शास्त्रों में विद्वान बनना क्यों चाहता हूं मैं अपनी अविद्या को दूर करूंगा विद्या पढ़कर अविद्या का नाश करूंगा और फिर दूसरों की अविद्या का नाश करूंगा ऐसा करने से मुझे मोक्ष मिलेगा ठीक है एक तो ये उद्देश्य हुआ विद्या पढ़ने का दूसरा यह होता है कि मैं विद्या पढ़ूंगा और सब लोगों से ज्यादा किताब पढ़ूंगा और प्रतिष्ठा से पूरी कर रहा है वो विद्या पढ़ रहा है जो येषणाएं पूरी करने के लिए पढ़ रहा है तो तो उसको दुख होगा वो ठीक नहीं है और अगर मौके कल बताया था ना कल परसों बताया था चारों वेद पढ़ना आवश्यक नहीं हर लाइन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता एक्सपर्ट तो दो तीन चार लाइन में हो सकता है बाकी तो सा, सामान्य ज्ञान रहेगा तीन चार विषयों में जो कुशल बनेगा व्यक्ति उसमें ये मोक्ष वाला आवश्यक है चाहे कि मैं अधिक पढ़ूंगा और दूसरों की नाक काटूंगा दूसरों को अपमानित करूंगा और